परमार्थ गुरु सादगुरु एक कौने ने था ब्रह्म विद्या आश्चर्य चार जन नयन मनो नोमी नव्याणा वेदशास्त्र तो का अपूर्व सिद्धांत अस्भुत है संसार में किसी मजहब में और किसी किताब में इस वस्तु का यहां तक अनुसंधान नहीं दिया है कि आत्मा ही अद्वितीय बना है तो इस ब्रह्मात्मा की आत्म क्रम से अद्वितीयता सिद्ध करने के लिए ये आवश्यक होता है जगत ईश्वर इन चीनों की स्थिति गति उन पर विचार किया जाए कि अद्वितीय भ्रह्म है ये क्या है स्पष्ट मालूम पड़ता है कि ये जगत है स्पष्ट मालूम पड़ता है कि मैं इस दृश्य से अलग रह के इसको देख रहा हूँ ये भी स्पष्ट भारत है अगर कोई बुद्धि से विचार करे और अक्षात करे तो अधिक से अधिक खुद को तो तो ये भी अनुभव हो सकता है कि मैं इस प्रपंच से न्यारे प्रपंच का द्रष्टा मैं दृष्टि से निराला दृष्टि का द्रष्टा जड़ है मैं कह सकता तक बुद्धि के द्वारा और अभ्यास के द्वारा मनुष्य की गति हो सकती है वो तो यही हो सकती है कि वृक्ष मालूम करता है वृक्ष नहीं मालूम करता है समाधि तो लग जाती है परंतु आत्मा ही अद्वितीय ब्रह्म है एक बेवाद फिर बात या तो किसी वर्ग से नीति से, से, से पहले उपनिषद का आधार ले लो वेद का आधार ले लो और फिर विचार के द्वारा उसका उपक्रमण करो तो ये तो चलेगा और ये कहो कि हमने अपनी दुपति से अपने तर्क से, अपने विचार से अपने अध्यात्म से अपनी स्थिति पर यह जान लिया कि आत्मा अद्वितीय अवरम है तो ये जानने का सामर्थ्य स्थिति में नहीं है क्योंकि बाण भर का दूसर जो तत्व होता है जो पानी के पीछे बैठकर पानी को प्रकाशित कर रहा है जो पानी का अधिष्ठान है जो मन के पीछे रहकर मन को तो प्रकाशित कर रहा है जो मन का अधिकार जिसमें मन डूब जाता है उतरा जाता है जिसमें मन शोधता है, है शांत हो जाता है उस बच्चों को कोई वाणी और मन के द्वारा जान सके ऐसी कोई स्थिति नहीं है तो वास्तव निवर्तन से अने ये समी जो है ये पता लगाने के लिए छवि ही ब्रह्म ख्याल है नागस्पति ना मनोगस्पति ना, ना तो इसने सोचा कि अकेले किसी की खोज करने के लिए जाना ये मर्यादा के विरुद्ध है तो उसने मन को अपने साथ ले तो अकेले नहीं चलते हैं एक मन को भी दे चलते तो मन तो लगुंतक है इसलिए उसके साथ जाने में कोई नरद नहीं है परंतु खोज खोज के हार गई हम महाराज हमारा विदवारों में रानियों ने बताया उनके यहाँ नपुंसक रखे जाते हैं नाज उनको कुछ और बोलते हैं वहाँ की भाषा में वो मैं भूल गया है? तो वो प्राय नपुंसक होते हैं ढूंढ से नपुंसक रखे जाते हैं तो हमको एक रानी ने बताया कि जब हमारे राजा साहब कहीं बाहर जाते हैं तो ये हमारे फलाइन पर सोते हैं हम इनके गले में हाथ लाल के हैं से कोई डर नहीं ऐसा रानी ने बताया था विस्वृत तो बातों निवर्तन से तो तो पानी को लौट गया बात तो निवृत्त हो गई। गए नो चला ना पानी को पता तो सुहाव जरा उनने का तरीका है पहला है विषय विषयी विभाग दिश्चा, दिश्चा, रख, ये शब्द रूप रत जंग ये विषय ये इंद्रियों के द्वारा मालूम पड़ते हैं मन के द्वारा मालूम पड़ते हैं जीवात्मा को मालूम पड़ते हैं ये है विषय और जीवात्मा है विषयी। ये महाराज ऐसे है विषय इनकी तारीख क्या है विषय इनको देखने के लिए जाओ और कैद करके रख लेते वारक यह उस कार्य उसका जाओ तो इनका तमाशा देखने सब कैदी बन जाओगे इनके बन जाओगे इनमें बंगाल और आसाम की स्त्रियों के बारे में हैं। ये मशहूर था वो उधर कोई जाता है और उनको पसंद आ जाता है तो वो घेरा बकरी बना के वहाँ अपने को है न रख देते यहाँ से जाता है आदमी देखने के लिए आसाम से बात दूधी हो गई लेटर मशहूर यही एक बार हरि बाबा जी महाराज गए थे वहाँ तो सात तो पर के उनसे भक्त लोग है ना वहाँ किसी ने अफवाह फैला दी की बाबा जी के साथ जितने भगत थे वो तो सब गदे बन गए और वहाँ खास कर रहे हैं और हरी बाबा जी अपना सिर हाथ पर रख के एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और रो रहे हैं कि क्या करें हमारे भगत तो गले बन गए <laughs> उड़िया बाबा जी के साथ सब लोग आए अब क्या हो महाराज अब क्या हो सच्ची तो बात सुना रहा तोड़िया बाबा जी ने डाँका अरे हरी बाबा कोई मामूली आदमी है और उनके भगत को कोई गढ़ा बना देता है तुम लोगों का तो ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए ऐसे हो तो सबको सांत्वना मिली हरी बाबा जी लौट आए वो सब ठीक है और ये जो विषय है ना जब हम आँख की सवारी पर कान की सवारी पर के लिए जाते हैं तो ये बिल्कुल अपना कधा ही बना के रखते हैं सिर्फ तो खाए बिना नहीं रह सकते सूंगे बिना नहीं रह सकते देखे बिना नहीं रह सकते तय हो गया ना इसी का नाम तो देख खाना हुआ। इसी इसीलिए संसार के पदार्थों को विषय बोलते हैं वो विषय विषय बनते ये बांध लेती हैं, ये बांध लेते हैं आदमी को जो इसमें गया फंस गया फिर लौटने का जाने मार्ग तो है पर लौटने का मार्ग तो किसी किसी सूरमा को प्राप्त है तो देखो एक विभाग ये है विषय और विषयी का तो तुम विषय नहीं हो विषयी विषयी माने विषय को जानने वाला विषय को विषय के रूप में जानने वाला अब दूसरा विभाग देखो अनित्य और नित्य का विभाग है विषय अनिश्य होते हैं वो बदलते हैं संसार में कोई ऐसा विषय नहीं है जो हमेशा रहे विषय नीरत हो जाते हैं इंद्रियों में भोगने का सामर्थ्य नहीं रहता मन में अरुचि हो जाती है और भोगता जी महाराज बेहोसी ने गारे चार बहुत से विषय विषय भाव में चार बहुत विषय नश्वर है आसमान है और इंद्रियों में हमेशा शक्ति नहीं रहती सामर्थ्य नहीं रहती और मन में अरुचि हो जाते हैं एक ही विषय के भोग में रुचि नहीं रहती और भोग का भी बेहोश हो जाते हैं चाहे मुठ्ठा में हो जाए सुप्ति में हो जाए विषयांतर में हो जाए प्रभास प्रभा तो होता है चार दोष हैं विषय आप देखो ये जो विषय हैं जो भी आपको इंद्रियों के द्वारा अनुभव होता है संसार में वो सब अनिश्य है अनिप्यीवात्मा को अपनी अनितता का अनुभव नहीं होता ये अनुभव की कक्षा में नहीं होता किसी को ये प्रत्यय नहीं होता कि मैं नहीं हूं ये अनुभव ऐसा एहसास कभी किसी को हो ही नहीं सकता कि मैं नहीं हूं नहीं सत्य प्रत्यय थी थी मैं नहीं हूं ऐसी वृत्ति प्रत्य ऐसा प्रत्यय ऐसी जानकारी ऐसा अनुभव कोई हमको दे नहीं सकता की मैंने तो ये हुआ कि आत्मा तो सत्य है और जितने विषय हैं और इंद्रियां हैं और मन है कर्ता भोक्ता का भाव है ये सब आने से अब तीसरा विभाग है मिथ्या सत्य विभाग जो अपने अधिष्ठान में कभी रहता है और कभी नहीं रहता है जिसको अपने प्रकाश के लिए दूसरे की अपेक्षा होती है अधिष्ठान का ज्ञान होने से जिसकी जबृस्थिति हो जाती है जहां जो चीज मालूम पड़ रही है तो वही उसका अभाव ही हो गए देखो एक श्री है एक लक्षण है साथ जहां मालूम पड़ रहा है वही जहां मालूम पड़ रहा, रहा है वही जब मालूम पड़ रहा है तभी और जिस रूप में जिस जाति का मालूम पड़ रहा है उसी रूप में जिस रस्ती में दिख रहा है स्वादिष्ठान निष्ठा जनता भारत प्रतिनियोष में है अपने अभाव के अधिकरण में भाग रहा है इसलिए मित्र वो है जो जहाँ न हो वहीं मालूम पर है अनंत में शांत नहीं है इसी बात है अनादि में शादी नहीं है अनंत में शांत नहीं है दृष्टा में दृश्य नहीं है अधिष्ठान में अभ्यस्त नहीं है मालूम पड़ता है और चेतन में ज नहीं है कोई चीज केवल मालूम पड़ने से ही होती हो ऐसा नहीं है तो इसका अर्थ हुआ कि जिसको मालूम पड़ता है वो सत्य है और जो मालूम पड़ता है वो मिठ्या है ऐसे सोचना कि जो नहीं मालूम पड़ता है वो नहीं है और जो मालूम पड़ता है वो है ये तो विचार को तिलांजलि देना है वो कल्पी मिथ्या का लक्षण ही ये है कि मालूम तो जरूर पड़े आकाश की निधिमा मालूम पड़े तो नहीं तो अंधा आदमी होगा वो क्या आशा ही नहीं होगा मालूम पड़े पर जहां मालूम पड़े कहां ना हो तो लोग ये चीजें आत्मा करते हैं और जो कुछ दृश्य है तो लग जाए अब एक चौथा विभाग देखो ये आपको वेद शास्त्रानुसारी श्रोत्रीय ब्राह्मणेश गुरु के बिना ये बात मालूम नहीं पता गुरु भी प्रमाण प्रमाणानुसारी ही होना चाहिए हो। वेद शास्त्र के अनुसार जो गुरु होना चाहिए वही होना चाहिए संविधान है वेद शास्त्र का संविधान है सदविज्ञाना स गुरु में वावे विश्लेष समित पाणी श्रोत प्रेम ब्राह्मण सब विज्ञानार्थम उसी के विज्ञान के लिए दूसरे के विज्ञान के लिए नहीं सब विज्ञानार्थम एक एव। गुरु एवं गुरु के पास ही जाए नहीं तो अहंकार कर जाएगा तो। हम अपने अहंकार के द्वारा प्रमुख अच्छा मारेंगे और उसको लूट लेंगे ये देवकूप समझते हैं कि हमारा नंदा का आम थापा मार मारकर उसको लूट ले आएगा उसको अपने थैली में भर लेगा उसको हाथ से उठा लेगा गुरु भेद और अभिक एवं निश्चित रूप से ही गुरु की शरण में जाए यदि पूर्वक जाए यह नहीं कि धंधा लेके खड़ा हो गया गुरु जी हमको तत्वज्ञान का उपदेश करो नहीं तो समझ है आर्थिक अच्छे इसका अर्थ है विधि पूर्वक हो जैसी मर्यादा है शास्त्र के उसके तो अनुसार समित पानी ही और गुरु जी अपने अग्निहोत्र के लिए जो संविधा के लिए और गुरु दो तरह का होता है बाहर के अग्निहोत्री होते हैं एक होते हैं तो जो भीतर के अग्निहोत्री होते हैं उसके लिए रोटी लेके जाए लिए के, के, है, है। के लिए चावल लेके जाए दाल लेके जाए समित है आंकर अग्निहोत्र के लिए अग्निहोत्र हो रहा है न, जिसने अग्नि को बाहर से भीतर कर दिया है उसके लिए संविधा जैसे आपके लिए संविधा होती है वैसे आंकर अग्नि के लिए संविधा अब गुरु के लिए श्रोत्रियमेव ब्रह्मनिष्ठमेव वो गुरु बैठा होना चाहिए तो वेद शास्त्र का विश्वास होना चाहिए क्योंकि तो वेद भी अपने आप पढ़ लेने से अपना अर्थ नहीं देता है वो छिपा देता है तो शास्त्र के अनुसार जब वेद का अर्थ करते है ना वो भी के लिए भी उसकी व्याख्या करने के लिए भी पूर्णी मांगता है उत्तर निमता है कल्प है और वृद्ध है धर्म सूत्र है स्रौ सूत्र है, है तो धर्म की याचिका में धर्म की एकता बताने वाले महावाग्य हैं, एक भाग्य होता है और एक महावाग्य होता है देखो दो पदार्थ को तो कभी एक होते ही नहीं उनका सामाना भी करने ही नहीं होता घटा सतह धड़ा कपड़ा है कपड़ा झड़ा है ऐसा लोग में कभी देखने में नहीं आता यदि खरे कपड़े की तरह आत्मा और ब्रह्म दो चीज होते तो उनका जो एक साथ, साथ हम ब्रह्म ऐसे बोलना प्रज्ञान ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म ऐसे बोलना होता ही नहीं तब इनकी संगति लगानी पड़ती है कोई कार्यकार लगाते हैं कोई विशेषा विशेष भाव से लगाते हैं किसी को ये कम ही मालूम पड़ता है किसी को बाघ सामानाधिकरण से किसी को मुख्य सामान अधिकरण से भी ये मालूम पड़ता है श्रुति बोलती है जो आत्मा है तो ब्रह्म है ये आत्मा ही ये जो विषयों के ज्ञान के समय विषयी बन के बैठा है जो अनितों के ज्ञान के समय नित्य बन के बैठा है जो मिथ्याओं के ज्ञान में सत्य बन के बैठा है ये जो ज्ञान स्वरूप दृष्टा है ये अद्वितीय अवरान है ये बात वेदांत से ज्ञात होती है वेदांत के सिवाय दूसरी किसी प्रक्रिया से इसका ज्यादा नहीं होता आत्मा की अद्वितीयता तो उसके साथ ये प्रश्न उठता है कि जब आत्मा अद्वितीय है तब ये जगत क्या है ये विषय क्या है ये अनित्य क्या है ये गढ़ क्या है ये दृष्टि क्या है ये प्रश्न उठता है इसके लिए हमारे साथ जो है अद्वितीयता के को समझाने के लिए कार्य कारण भाव समझाने के लिए नहीं कि से ये कैसे पैदा हुआ है तो ना ये समझाने के लिए नहीं क्योंकि निर्विकार ग्रह्म में किसी की उत्पत्ति और किसी का पत्र है ये तो संभव ही नहीं है ये प्रतिपादन संभव ही नहीं है वो क्योंकि तो स्पष्ट कहती है वाचारम्भरम मृत्यु सत्याम ये तो आरंभ है सदा आरम्भे परमात्मा से अन्य कोई बंदू नहीं है ये प्रतिपादन करना चाहते हैं किसी ने कहा प्रकृति से संसार होता है तो उन्होंने कह दिया भाई प्रकृति भी परप्रम परमात्मा का एक नाम है प्रकृति प्रतिज्ञा दृष्टान हो जाती है प्रकृति परमात्मा का नाम है क्योंकि उपनिषद में ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि एक विज्ञान से सर्व का विज्ञान होता है और मिट्टी और लोह और सोना का दृष्टान दे रखा है एक विज्ञान से सर्व विज्ञान तो कैसे होगा आपको तो बताओ एक बार श्री वड़िया बाबाजी महाराज ने कहा हो हमको संतनों को सकते संतनों महाराज दृष्टा और दृष्टि के बीच में समझी क्या है विभाजन रेखा क्या है मैंने कहा दृष्टा और दृष्टि के बीच में दृष्टि विभाजन है उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं तो सब क्या है बोले कि दृष्टा के वास्तविक स्वरूप का जो अज्ञान है वही द्रष्टा और दृश्य का विभाजक है द्रष्टा का वास्तविक स्वरूप है ब्रह्म उस ब्रह्म का अज्ञान होने से अज्ञान है इसलिए मालूम पड़ता है मैं दृष्टा हूं और ये दृश्य है द्रष्टा और दृश्य में विभाजक रेखा अज्ञान ही विभाजक रेखा है और जो चीज अज्ञान से बनती है वो बनती नहीं है जो ज्ञान से मिटती है वो मिटती नहीं है तो पहले से मिटी हुई होती है समय बड़े तो आत्मृत्य रहती ये स्थिति है इस अद्वितीयता का ज्ञान परीक्षित सामान्य जनता भागों को लक्षित जो ब्रह्म तत्व है किस नए परिच्छेद सामान्य तरह तरह के परिच्छेद किस किस्म के परीक्षे भिन्न भिन्न प्रकार के परीक्षेदेश परीक्षे काल परीक्षे परीक्षय इनके अत्यंताभाव से उपलक्ष्य जो आत्म सत्य है ना आत्म सत्य वही ब्रह्म है बिना अब इसके लिए ये समझाने की जरूरत पड़ती है कि जगत के मूल में देखो चार भाग तो बहिरंग को मानते हैं सृष्टि तो हमेशा ही रहती है चार भूत रहते हैं चार भूतों से सृष्टि बनती है जो क्योंकि क्यों बहिरंग तो जैन लोग कहते हैं कि अनादि है ये दृष्टि अनादि है और अनंत है तो चार बात निमित्त कारण तो नहीं मानते परंतु बहिरंग उपादान मानते हैं और जैन लोग कर्म को विविधता का निमित्त तो मानते हैं निमित्त और उनके भी जीव अजीव कितने तरफ जो होते हैं बहुत लोग निरुपादान बाधी है शून्य के रूप में उपादान नहीं मानते हैं और एक बहुत कामक विज्ञान को उपादान मानता है क्षणिक विज्ञान क्या असंग लगता है विज्ञान से भी पूर्व क्षण को मान के तब विज्ञान को क्षणिक मानेंगे विज्ञान क्षणित होता है, को है। नहीं विज्ञान से ही क्षण की प्रती होती है क्षण भी विज्ञान मांग करे विज्ञान की क्षणिकता भी तो गलती करी हुई है देखो और ये निरूपादानवादी है शून्यवादी और अंतरंग उपादानवादी है विज्ञानवादी अस्पताल हमारे न्याय वैसे लिखे है ये परमाणु को उपादान मानते हैं वो जैसे पुर्जल को मानते हैं वैसे ये परमाणु को मानते हैं पर में थोड़ा थोड़ा सरक और निमित्तकारा इस पर उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है दो और जोड़ में पुरुष को केवल रक्षा है उसकी प्रसन्नता के लिए प्रकृति अंतरंग है वो प्रकृति क्योंकि ये पुरुष और बुद्ध के बीच में प्रकृति का विभास था कुछ परमाणु तो बहिरंग पदार्थ है लेकिन प्रकृति बहुत अंतरंग है ये तो बुद्धि से भी पहले बिल्कुल पुरुष के सम्मुख रहती है इसलिए अंतरंग है और ईश्वर भी रक्षा के सामने योजना प्रजो है, अपनी माया शक्ति से अंतर नियमन करता है अंतर यमन करता है वो भी अंतरंग है ईश्वर भी जो लोग कर्म को जगत का कारण मानते हैं उनका कर्म भी अंतर कर्ता में या अंतर कारण में रहता है इसलिए इस वे भी अंतरंग कारण वाले हैं और जो लोग आत्मा का उल्लास आत्मा का स्तंध मानते हैं कश्मीरी सही हो वे भी अंतरंग कारण वाले हैं और जो वैष्णव है हैं, है हैं, है हैं, हैं है? में थोड़ा थोड़ा भेद होने पर भी जीव ईश्वर का भेद मानने पर भी ये जगत को तो ईश्वर का ही विरास मानते हैं ईश्वर का ही संकल्प मानते हैं ईश्वर का ही उल्लास मानते हैं तो एक भागवत उल्लास मानते हैं और एक आत्मोल्लास मानते हैं ये भी अंतरंग कारण वाले हैं ये जो अद्वैत भेद आई है उनकी गति तो बिल्कुल निराली है ये तो अद्वितीयता को समझाने के लिए कार्यकार को आरोपित मानते हैं इसलिए विवर्ती अभिन्न निमित्तों का कारण ब्रह्म को कहते हैं वही उपकारण तो है तो काम है तो वही निमित्त है बहुत श्याम ये बोलती बोलते हैं। तो काम है तो बहुश्याम प्रजा उसके मन में कामना हुई तो निमित्त कारण हो गया और बहुत ज्ञान इंद्रो माया भी पूर्व रूप ही एक परमात्मा अनेक रूप में भाग रहा है दो। तो ये जो कार्य कारण का निरूपण है ये आत्मा से अभिन्न प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न जो ब्रह्म तत्व है उसकी अद्वितीयता का प्रतिपादन करने के लिए है कार्य कारण भाव का प्रतिपादन करने के लिए नहीं है